श्री परमात्मने नमः ईसावास्योपनिषद यह ईसावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद काणवशाखीय संहिता का 40वां अध्याय है मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम उनतालीस अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और उसमें भगवत तत्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है शांति पाठ ओ पूर्णमूर्णमद पूर्णात्द्यते पूर्णश् पूर्णमादा पूर्णमे वशिष्य ओ शातिशि हरि ओ सच्चिदानंदघन वह परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है यह जगत भी पूर्ण ही है क्योंकि उस पूर्ण पर ब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है पूर्ण के पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही बच रहता है ओम शांति शांति शांति ईशा वासदिंच जगत जगत तेन त्यक्न भुंजी था मागध कश्य अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है उस ईश्वर को साथ रखते हुए पूर्वक इसे भोगते रहो इसमें आसक्त मत हो क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है कुरे कर्माणी जिसी विशेषत गम सामह एवं थे तो न कर्म नरे इस जगत में शास्त्रनियत कर्मों को ईश्वर पूजा अर्थ करते हुए ही सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके असुरिया ते लोका अंधेन तमसावृता प्रेत भी गति के चात्मोजना असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक है वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो वे मरकर उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं अन्यदेक देवा जवीयो नैनदेवा आपनवन पूर्वमर्षत तेत ईंत नपो मातरिस्वादाती वे परमेश्वर अचल एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी नहीं पा सके या जान सके हैं वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वाले को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं उनके होने पर ही उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं तदे जति तद्दूरे जति तदंतरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य तद वे चलते हैं वे नहीं चलते वे दूर से भी दूर हैं वे अत्यंत समीप हैं वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं और वे इस समस्त जगत के बाहर भी हैं यु सर्वाणी भूतानी आत्मनेश्यते सर्वूतेषुचात्मा तथो न जुगुप्सते परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता यस्मिन यस्म सर्वाण्भूताने आत्मवाभूत जानत तत्र जानता त्र कौमोह कशोक्य जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है शुद्धम पापविद्धम सपरगायम्रणम अस्नाषी स्वयंभ्य समा वा महापुरुष उन परम तेजो में सूक्ष्म शरीर से रहित छिद्र रहित या छत रहित शिराओं से रहित स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित अप्राकृत, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप शुभाशुभ कर्म संपर्क सुन परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता शिक्षा से प्रकट होने वाले हैं और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं अंधम तमः प्रवशंती ये विद्यासते तथो भूय युवते तमो विद्यायाम् विद्या जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं दे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्या मिथ्याभिमान में मत हैं वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं अन्य अन्यदेवाहुर विद्य अन्नदा हुया शुश्रुम धीराणाम ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं इस प्रकार हमने उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था विद्याम चा विद्याम च यदेदय सह अविद्य मृत्युम तिर विद्य मृतमस् जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंद में पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है प्रवशंती ये संभूति मुसते ततो भूय युवते तमो यव संभुत्यामृता जो मनुष्य विनाशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो अविनाशी परमेश्वर में रत हैं अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या मिथ्याभिमान में मत हैं वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवाद ये अवनाशी ब्रह्म की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं और देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं इस प्रकार हमने उन धीन, धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भाँति समझाया था संभूति विनाशम च यद्भेदय विनाशे विनाशेन मृत्यु तीर्थ संभुत्यामृतम श्रुते जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशिल देवादि को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है वह विनाशील देवादी की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है हिणमय पात्रेण सत्य हित मुखम तत्व पूछण पावृण सत्य धर्म हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमंडल मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए भूषण ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्योहर सबूह तेजोयते य तेरूप रूपम कल्याणतम तत्ते पश्या जो सावसो पुरशह हमस्मि हे भक्तों का पोषण करने वाले हे मुख्य ज्ञान स्वरूप हे सबके नियंता हे भक्तों या ज्ञानियों सूर्यों के परम लक्ष्य रूप हे प्रजापति के प्रिय इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए जो आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ जो वह सूर्य का आत्मा है वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है मैं भी वही हूँ वायुर्निलयम मृतम से भस्मा शरीरम ओम क्रोस्मर कृतम स्मर क्रोस्मर कृतम स्मर अब ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समस्त वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए हे सच्चिदानंद घन यज्ञमय भगवन् आप मुझ भक्त को स्मरण करें मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करे हे यज्ञ मय भगवन् आप मुझ भक्त को स्मरण करे मेरे कर्मों को स्मरण करे अग्नि नयुपथाराएस्माश्वान्न देववयुनाध्यस्मजुहराण मे नो भूयिष्ठां तेन मुक्तिम हे अग्नि के देवता हमें परम घन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से आप ले चलिए हे देव आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हो उन सबको आप दूर कर दीजिए आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं बार बार नमस्कार करते हैं यजुर्वेदी सोवा ईशावातदसमा